महाभारत शांति पर्व सप्तपचाशद्याय नागपत्न के द्वारा ब्राह्मण का सत्कार और वार्तालाप के बाद ब्राह्मण के द्वारा नागराज के आगमन की प्रतीक्षा विस्मुवाचनाचिरा तीर्थ अभीगछन क्रमेण स्म कचनि मुपस्थित कृष्ण जी कहते राजन वह ब्राह्मण क्रमश अनेकानेक विचित्र वनों तीर्थों और सरोरों को लांघता हुआ किसी मुनि के आश्रम पर उपस्थित हुआ तम सते नागम विण ब्राह्मण उस मुनि से ब्राह्मण ने अपने अतिथि के बताए हुए नाग का पता पूछा मुनि ने जो कुछ बताया उसे यथावत रूप से सुनकर वह पुनः आगे बढ़ा सो सौभिगमथान्यायतनम अर्थवित प्रोक्तवान अहम अस्मृति भो शब्दानकृत वचह अपने उद्देश्य को ठीक ठीक समझने वाला वह वा ब्राह्मण विधिपूर्वक यात्रा करके नाग के घर पर जा पहुँचा घर के द्वार पर पहुंचकर उसने भो शब्द से विभूषित वचन बोलते हुए पुकार लगाई कोई है मैं यहां द्वार पर आया हूं। तत्स्य वचनम श्रुतवा रूपणी धर्म वत्सलाम दर्शया मास विप्रम नागपत्नी पतिव्रताम उसकी वह बात सुनकर धर्म के प्रति अनुराग रखने वाली नागराज की परम सुंदरी पतिव्रता पत्नी ने उस ब्राह्मण को दर्शन दिया चक्रे धर्मपरायण स्वागत नागतम क्या ब्रवी उस धर्मपरायणा सती ने ब्राह्मण का विधि पूर्वक पूजन किया और स्वागत करते हुए कहा ब्राह्मण देव आज्ञा दीजिए मैं आपकी क्या सेवा करूं ब्राह्मण उ विस्तरां भवत्यास भवती कहा देवी आपने मधुर वाणी से मेरा स्वागत और पूजन किया इससे मेरी सारी थकावट दूर हो गई अब मैं परम उत्तम नाग देव का दर्शन करना चाहता हूँ एक ते परम कार्यम एत में अनेक संप्राप्त संाप्त पन्नगाश्रम यही मेरा सबसे बड़ा कार्य है और यही मेरा महान मनोरथ है मैं उसी उद्देश्य से आज नागराज के इस आश्रम पर आया हूँ नाग भार्योवाच आर्य सूर्यरथम वोढ़ुम गोमासिकाहन विप्र दर्शे सत्य संशय नागपत्नी ने कहा विप्रवर मेरे माननीय पतिदेव सूर्यदेव का रथ ढोने के लिए गए हुए हैं वर्ष में एक बार एक मास तक उन्हें यह कार्य करना पड़ता है पंद्रह दिनों में ही वे यहां दर्शन देंगे इसमें संशय नहीं है ए तदित विवाह करण तब भरत भवतुचान्यत क्रियताम तत्व मेरे पतिदेव आर्य पुत्र के प्रवास का यह कारण आपको विदित हो उनके दर्शन के सिवा और क्या काम है यह मुझे बताइए जिससे वह पूर्ण किया जाए ब्राह्मण अने साध्वी संप्राप्त वाणि हम प्रतीक्ष देवी वश्याम्यस्मिन महाभे ब्राह्मण ने कहा सती साध्वी देवी मैं उनके दर्शन करने का निश्चय करके ही यहाँ आया हूँ अतः उनके आगमन की प्रतीक्षा करता हुआ मैं इस महान वन में निवास करूँगा संप्राप्त से वह चाव्यग्रह आवेद्योहम इहा प्राप्तो प्राप्त हो वाच्यश्च जब नागराज यहाँ आ जाए तब उन्हें शांत भाव से यह बतला देना चाहिए कि मैं यहाँ आया हूँ तुम्हें तो ऐसी बात उनसे कहनी चाहिए जैसे वे मेरे निकट आकर मुझे दर्शन दे अहम अप्यत्र वह्यामी गोमत्या पुनित शुभे कालम परमिताहारो यथोक्तम परिपालय मैं भी यहां गोमती के सुंदर तट पर परमित आहार करके तुम्हारे बताए हुए समय की प्रतीक्षा करता हुआ निवास करूंगा, तथा स विप्रस्ताम नागिम समाधाय पुनः पुनः तदेव पुण्यनम नद्या प्रयु ब्रह्मणर्थय तदंतर वह श्रेष्ठ ब्राह्मण नागपत्नी को बारंबार नागराज को भेजने के लिए जताकर गोमती नदी के तट पर ही चला गया श्री महाभारते शांति परमि मोक्षधर्म परमि उच्छवृत्तोपाख्या सप्तमोध्याय इस प्रकार से महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत मोक्ष धर्म पर्व में उच्च वृत्ति का उपाख्यान विषयक तीन सौ अध्याय पूरा हुआ